अब तक बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी ऐसे में विक्रांत पानी से हल्का हल्का भीग भी गया था उसने अपने कपड़े पर जमे हुए पानी सोल्व मन मन हुआ है कृपया करके अब कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना और अगर कुछ करना भी है तो फिर कुछ अच्छा काम करना अगर कुछ करना भी है तो लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करवा दो किसी लड़की का इंतजार करवा दो या फिर मुझे आराम करने का ही कोई टास्क दे दो ये प्रार्थना करते हुए विक्रांत रेस्टोरेंट के भीतर घुस गया वैसे तो ये स्ट्रीट फूड मार्केट ही था लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट काफी स्टाइलिश बना हुआ था। अंदर घुसते ही रेस्टोरेंट के एक बेटे ने आकर विक्रांत का स्वागत किया चूंकि विक्रांत पहले से डिनर करके आया हुआ था ऐसे में यहाँ पर उसका कुछ खाने का प्लान नहीं था उसने अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम द्वारा दिए गए लोकेशन के हिसाब से रेस्टोरेंट के भीतर लगे एक टेबल पर जाकर बैठ गया उसने वेटर से कह दिया कि उसका कोई फ्रेंड आने वाला है जब वो आएगा तभी वो खाने के लिए ऑर्डर करेगा कुछ देर तक विक्रांत वहां अकेले बैठा रहा फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि अभी डुप्लीकेट टास्क होने में थोड़ा टाइम है तो फिर उसने टाइम काटने के लिए वेटर से एक चाय देने के लिए कह दिया चाय पीते पीते वो केस के बारे में सोचने लगा जब से वो लखनऊ इस केस के सिलसिले में आया हुआ था तब से उसने ढंग से आराम भी नहीं किया था पिछले कुछ दिनों से उसने अपनी नींद भी पूरी नहीं की थी अगर इस वक्त अदृश्य शक्ति की तरफ से डुप्लीकेट टास्क ना दिया गया होता तो फिर शायद वो इस वक्त होटल के रूम में आराम कर रहा होता डिवीजन चीफ मैडम की पार्टी में विक्रांत ने ज्यादा खाना नहीं खाया था ऐसे में उसे थोड़ा बहुत खाने का भी मन हो रहा था लेकिन यहाँ पर विक्रांत को कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था दरअसल लखनऊ का स्ट्रीट मार्केट था और इस वक्त यहाँ पर जबरदस्त भीड़ चल रही थी बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ था विक्रांत जल्द से जल्द डुप्लीकेट टास्क खत्म करके यहाँ से भाग जाना चाहता था यहाँ के शोर शराबे से परेशान होकर विक्रांत ने अपना ईयरफोन बाहर निकाला और इसे बारिज हुई फिल्म दोस्ती का ये गाना विक्रांत के कानों में बजने लगा इस गाने के बोल विक्रांत को इतना अच्छा लग रहा था की वो भाव विभोर हो गया गाना सुनते सुनते कब उसका दिमाग हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस पर चला गया उसे पता ही नहीं चला विक्रांत बड़े ध्यान से कर नहीं, अपने दोस्त के, साथ हुए जुर्म के बदले के लिए किया था उसके बाद वो पूरी जिंदगी खाना बदोश की जिंदगी जीता रहा कभी ना तो किसी के साथ दोस्ती कर सका और ना ही किसी के साथ घर बसा सका जाहिर है उसके सीरियल मर्डर बनने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ उसके साथ बचपन में हुआ था वो सब भी जिम्मेदार है लेकिन मुख्तार ने जो कुछ भी किया वो गलत था अब इसके पीछे की वजह कुछ भी हो लेकिन मुख्तार खान दुनिया की नजर में और कानून की नजर में दोषी ही है और उसे अपने किए के लिए बिना किसी रियायत के सजा भुगतनी होगी लेकिन क्या जब मीरा के साथ मास्टर की पत्नी ने गलत किया था तब मुख्तार के पास कोई और रास्ता था या जब बचपन से उसे खुद टॉर्चर झेलना पड़ता था तब उसके पास इससे निपटने का कोई और रास्ता था विक्रांत मनी मन सोचने लगा मुख्तार बचपन से ही एक चोर के घर में रहा था वहाँ जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसका बहुत गहरा असर उसके दिमाग पर पड़ा था और उसकी आगे की जिंदगी पर भी उन सब घटनाओं का काफी असर पड़ा ठीक इसी तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम वाला मर्डर केस था उसमें भी जो कातिल था उसे बचपन से बहुत बड़ा सदमा लगा था उसने अपनी आंख के सामने अपनी मां को मरते देख लिया था और इस सदमे का उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा था कि वो भी सीरियल मर्डरर बन चुका था वो कहते हैं ना दर्द सहकर इंसान मजबूत बनता है लेकिन कभी कभी इंसान को इतना ज्यादा दर्द मिल जाता है कि उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है इस तरह के क्राइम केसेस को कम करने के लिए समाज को सुधार की जरूरत है खास पर बच्चों के विकास पर सरकार के साथ ही आम लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है अगर मुख्तार खान को शुरू से ही स्कूल भेजा गया होता उसे शिक्षा दी गई होती उसे सही गलत का फर्क समझाया गया होता तो शायद वो आज इस हाल में ना होता क्योंकि तो तब उसका मकसद बड़े होकर चोरी करना और मर्डर करना नहीं होता बल्कि वो जिंदगी में अच्छे काम करने का लक्ष्य रखता फिर वो अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला अहिंसा के बजाय अहिंसा के रास्ते पर चल लेता अभी विक्रांत यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कानों में कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ी चौकर उसने तुरंत ही म्यूजिक बंद कर दिया और अपने कानों से ईयरफोन निकालकर पीछे की तरफ देखने लगा उसने देखा कि वहां पर तकरीबन 30 साल की एक औरत लड़खड़ाते हुए किसी तरह खड़ी है अभी अभी उसके हाथ से बियर की बोतल छूटकर जमीन पर गिरी है अच्छी बात यह थी कि बोतल टूटी नहीं थी और अभी औरत नीचे झुक इस बोतल को उठाने की कोशिश कर रही थी विक्रांत को लड़की को जानी पहचानी से लग रही थी जब उसने कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि अरे ये यहाँ क्या कर रही है ओ ये तो मेरा डुप्लीकेट टास्क ये था इसीलिए मुझे इतनी दूर यहां भेजा गया है दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तमिल स्टार वाले केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी गई लेडी ऑफिसर जानवी थी जानवी को अचानक से यहाँ पर देखकर विक्रांत थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अदृश्य शक्ति ने मुझे यहाँ पर इससे मिलने के लिए क्यों भेजा है कहीं यह सिर्फ कोई इतफाक तो नहीं है लेकिन इतफाक कैसे हो सकता है अदृश्य शक्ति ने डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन यहाँ सेट किया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है विक्रांत बड़े ध्यान से जानवी की तरफ देखने लगा एक बार उसके दिमाग में आया कि जानवी के साथ कोई रैंक वगैरह किया जाए लेकिन फिर उसे याद आया कि इसका टेम्पर बहुत हाई है वो सेकंड तक उसके बारे में सोचने के बाद उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया वो जानवी के बारे में सोचने लगा भले ही ये लड़की कैसी भी हो लेकिन इसने भी बहुत स्ट्रगल किया है काम के मामले में भी बहुत अच्छी है काफी बड़े बड़े क्राइम केसेज अकेले सोल्व करके दिखाया है इसने लेकिन इसकी भी वही प्रॉब्लम है जो मेरी है बेचारे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और इस वजह से इसे काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है गुस्से की वजह से बेचारी को कई बार सीनियर ऑफिसर भी इसे पनिशमेंट दे चुके हैं दरअसल एक साथ दो केस सॉल्व करके विक्रांत ने जानवी की मदद ही की थी क्वार्टर द्वारा तमिल स्टार वाले केस को सॉल्व करने के लिए डेडलाइन दी गई थी और उस डेड के भीतर जानवी और विक्रांत को तमिल स्टार ढूंढ लाना था असल में ये डेड तो सिर्फ जानवी को सजा देने के लिए ही दी गई थी ताकि वो तमिल स्टार टाइम पर ढूंढ ना पाए और फिर सेंट्रल क्रिमिनल डिविजन को उसका ट्रांसफर करने का बहाना मिल जाए हालांकि अब तमिल स्टार को ढूंढ लिया गया है ऐसे में हो सकता है कि जानवी का ट्रांसफर रुक जाए लेकिन समस्या ये है कि तमिल स्टार को जानवी की टीम ने नहीं बल्कि विक्रांत की स्पेशल टीम ने ढूंढा है। ऐसे में आगे हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स जानवी के साथ क्या करने वाले है कुछ कहा नहीं जा सकता है पहले जब डिवीजन चीफ मैडम की पार्टी खत्म हुई थी तब डिवीजन चीफ मैडम ने खुद ही विक्रांत से जन्नवी के बारे में बात किया था तब विक्रांत ने उनसे कहा था कि जानवी के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि डिवीजन चीफ मैडम उसे उसके ओरिजिनल ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए लेटर लिख दे इससे ना सिर्फ जानवी खुश रहेगी बल्कि सेंट्रल सीआईडी से के अधिकारी भी खुश रहेंगे जानवी पहले सेंट्रल सीआईडी से के इन्वेस्टिगेशन के में कई साल काम कर चुकी है ऐसे में अब अगर उसको फिर से वहीं पर ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है तो फिर हो सकता है कि उसे इसका फायदा मिल जाए क्योंकि वहां पर उसे काफी ऑफिसर पहले से ही जानते यह भी पॉसिबल है कि जानवी को वहाँ प्रमोट करके सेक्शन चीफ या डिप्टी ब्यूरो चीफ बना दिया जाए हालांकि जानवी ने वहां जाने से मना कर दिया उसने कहा कि वहां जाने के बाद या तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर वो लोग काम का बहुत ज्यादा प्रेशर दे देंगे और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा इसके साथ ही उसने ये भी क्लियर कर दिया कि वो कभी भी रिजाइन नहीं करेगी जब विक्रांत को उसके डिसीजन के बारे में पता चला तो फिर जाह्नवी को लेकर उसका विजन भी बदल चुका था अब विक्रांत को खुद जाह्नवी का व्यू पॉइंट समझ नहीं आ रहा था विक्रांत वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया और फिर उसका ध्यान तुरंत सिचुएशन पर गया जानवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर खाने के मकसद से तो नहीं आई है तो फिर आखिर अदृश्य शक्ति के सिस्टम ने इसे मेरे सामने लाने का प्लान क्यों किया है विक्रांत ने पहले अपने दाई तरफ देखा और फिर उसने बाई तरफ भी नज़र दौड़ा दी उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पर जान्हवी को परेशान कर सकता है या फिर हो सकता है कि ज्यादा नशे में होने के बाद जानवी को संभालना पड़ सकता है शायद अदृश्य शक्ति ने मुझे यहां पर जानवी का ख्याल रखने के लिए भेजा है विक्रांत अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसके सामने से एक आदमी भागता हुआ चला आ रहा था वो विक्रांत के पास आकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा ओय तुम विक्रांत को समझ में नहीं आया वो हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा इस आदमी की शक्ल भी कुछ जानी पहचानी से लग रही थी विक्रांत ने पहले भी कहीं इसको देखा था विक्रांत अभी याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आदमी चिल्लाता विक्रांत के ठीक पीछे वाले सीट पर चला गया उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे घर वालों ने जरा सा कुछ कह दिया तुम्हें तुम घर छोड़ कर आ गई इतनी सी बात पर तुम घर छोड़ दोगी आज मुझे सब क्लियर करना है जिंदगी खराब कर दी तुमने मेरी